अगला प्रश्न तृप्ति जी का है फिर से तृप्ति जी पूछती हैं कि भैया आपके लिए लाइव मॉडल नागराज जी थे जिनका हाथ पकड़कर विश्वास के साथ आप आगे बढ़े अब हमारे सामने ये प्रश्न है कि हम किससे लाइव मॉडल के रूप में पूर्ण समझें बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये आपका दिक्कत हम बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन रास्ता तो वहीं से निकलेगा <coughs> कि आपके लिए भी कोई एक आप पहचान कर पाए कोई श्रेष्ठ मानव की आप अध्ययन कर पाए पहचान कर पाए आप पहचानने का आधार क्या होगा अगर पहचानने का आधार रूप पद बल धन होगा तो पूरा हम कहीं ना कहीं जाके लूटने पिटने वाले हैं तो पहचानने के लिए आपको एक टूल दे देते हैं आप पहचानिए कि आप कैसे जीना चाहते हैं उसकी चाहत को आप अपने में पहले देखिए <coughs> आप जैसे जीना चाहते हैं पहले अगर आपको ये चाहत स्पष्ट हो जाए परिचय शिविर के माध्यम से विकल्प शिविर के माध्यम से अध्ययन शिविर के माध्यम से आपको पहला काम ये करना है कि आप फंडामेंटली गिवन ए च्वाइस कोई दबाव नहीं कोई आप स्त्री नहीं है कोई पुरुष नहीं है कोई पढ़ी लिखी नहीं है अनपढ़ नहीं है उन सब दब कोई माँ नहीं है कोई बेटी नहीं है उन सबको वो सबसे थोड़ी देर के लिए एक हम अपने को मानव गुरु में पहचानते हुए कैसे आप जीना चाहते हैं गीवन ए च्वाइस फिर माँ होके कैसे जीना चाहते हैं पति होके कैसे जीना चाहते हैं उसको भी सोचेंगे तो एक बार वो आप क्या चाहते हैं आप उसको तय कर लेंगे हो सकता है आप जैसे तय करें हो सकता है आपको कोई ना कोई मिल जाए और यदि आपको कोई मिल जाता है तो आपके कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और यदि आपको कोई नहीं मिलता है तो कोई कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा है ना हमारे को तो मिल गया था हमारे कार्यक्रम आगे बढ़ गया वो ढूंढना आपको ही है। उसी लेकिन वो है। ही संभव पाएगा, जब आप अपने चाहत को ठीक से पहचान पाए अभी तो चाहत कहीं ना कहीं कहीं नही कहीं दबाव के नीचे दबी दबती चली जा रही है कदा कथा ऊपर आती है फिर वो तमाम मजबूरियों में फिर से उसके अंदर हम खो जाते हैं तो एक बार बड़े ईमानदारी से बड़े विश्वास के साथ बड़े दबाव मुक्त होकर आप सोचिए कि आप कैसे जीना चाहते हैं यदि वैसे जीना चाहते हैं अगर आपको दिख जाएगा तो हो सकता है वैसा कुछ जीता बाद में आपको मिल जाए क्योंकि अस्तित्व में तो जागृत मानों की कमी नहीं है ऐसे पढ़ा है हम लोगों ने तो जी उसी पे उन्होंने खुद ने आगे लिखा है तृप्ति जी कहती हैं पूर्णता की ओर पहुँचने वाले बहुत से रास्ते हैं इसमें से एक रास्ता मुझे समझ में आया हम भी एक रास्ते को पकड़े हुए हैं इसमें क्योंकि हम अभी बच्चे हैं तो हम चाहते हैं कि थोड़ी इन्सिक्योरिटी महसूस हो रही है अब मैं चाहती हूं कि थोड़ा पर्सनल टच में मिल जाता है तो थोड़ी निश्चित होते हैं ऐसे तो बहुत से लोगों ने अनुसंधान किया और सभी सच्चे लगते हैं तो किसको अपना है और अब सभी अभी तक सब कुछ ट्राई कर रहे हैं किसको रखें किस ना रखें यूनिवर्सल ट्रोथ के बारे में सब बता रहे हैं तो क्या समझें इसमें ठीक इसी पर बात हुई थी देखिए आपको जाना क्या पहले इसको आप तय कर लीजिए आपको जाना जापान है और आप चाइना जाओ और सभी मार्ग ठीक है अरे सभी मार्ग ठीक नहीं है सभी मार्ग अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो यदि मार्ग की बात होगी तो डेस्टिनेशन तो क्या करना चाहिए सतर्कता विधि से क्या हो सकता है आप अब आप तार्किक हैं ही आप आप सोच ही पाते हैं समझ ही पाते हैं आप में पहले आप मंजिल को पहले तय करो ना अगर मंजिल तय हो जाती है कि आपको जाना जापान है तो काहे को अब इंडोनेशिया की बात करेंगे इंडोनेशिया जिसको जाना होगा उसके लिए इंडोनेशिया का मार्ग ठीक होगा आपको कहां जाना है ये आप तय करिए उसको मैं कौन तय करने वाला होता हूं है ना मेरे को कहां जाना है मेरे को मेरे को कैसे जीना है वो मैं तय करके बैठा हुआ हूं उसको मैं बताता रहता हूं यदि आपको ऐसे जाना है वो आपके लिए स्वीकार होता है ये ये आपकी जरूरत है वो आपको पहले उसको समझने की जरूरत है इस प्रकार से यदि चलते हैं तो हम बिना लूटे पिटे बिना धोखाग्रस्त हुए बिना किसी प्रकार के अंधेरे में हमको हाथ पार चलाने की जरूरत नहीं है है ना ये इस दर्शन की खूबसूरती है कि मानव में क्या चाहत है उसको भी बता पा रहा है और उस चाहत को पूरा करने का विधि क्या होगा उसका अध्ययन भी करा पा रहा है और उसके लिए किस प्रकार से प्रयास होना चाहिए उसका भी अध्ययन हो रहा है इस सभी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर हो चुकी है तो इसमें कोई धोखाधड़ी की संभावना नहीं है प्रोवाइडेड आप अपनी चाहत की खिड़कियों से उनको खोलें पहले और उससे चीजों को देखना शुरू करें तो पहले राउंड में तो ये काम होना जरूरी तृप्ति दीदी जिसमें कि ये ठीक से आप पकड़ पाओ कि आपकी गिवन है च्वाइस आपका क्या चीज है कैसे आप जीना चाहते हो उस उसके संदर्भ में आप सही गलत क्या पहचान खुद कर लोगे यदि आपको जाना है दिल्ली तो फिर दिल्ली के लिए भाग ठीक ठीक भाग बोलेंगे जाना दिल्ली है और मार्ग हम मद्रास का भी ठीक बोले हैं वो भी ठीक है ये भी ठीक है इसका मतलब कि लक्ष्य तय नहीं हुआ और लक्ष्य कौन आपके लिए तय करेगा अनुभव मूल्य बुद्धि से कुछ कहा जा रहा है कि मानव का लक्ष्य है वो आपके लिए सिर्फ कहा जा रहा है आप देख लीजिए आपके लिए होता हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो जो ठीक लगे वो करिए